विक्रांत ने गहरी सांस ली और फिर मन ही मन सोचा छोड़ो मुझे क्या है अब तो मैं सस्पेंड हूँ जो करना हो करें मैं तो चला आराम करने विक्रांत अपने घर के पास पहुँच चुका था अब तक दोपहर हो चुकी थी विक्रांत की गली में काफी हलचल हो रही थी बीच बीच में गाड़िया आ जा रही थी विक्रांत का मकान मालिक रमेश इस वक्त अपनी फल की दुकान के सामने ही खड़ा था उसके दुकान के सामने ही उस पार गली के तीन चार लोग इकट्ठा बैठे हुए थे वे सभी वहाँ बैठकर शतरंज खेल रहे थे रमेश के चेहरे का भाव देखकर यही लग रहा था कि वो भी शतरंज खेलने का मूड बना रहा है दुकान के सामने से गुजरते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा तभी उसने चुपके से रमेश के दुकान में से एक संतरा उठा लिया और उसे छील कर खाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा अभी वो फर्स्ट फ्लोर पर ही पहुंचा था की उसने देखा की वहाँ रिया अपने कंधों पर काफी सारा सामान लिए खड़ी थी वो कमरे के लॉक को खोलने की कोशिश कर रही थी उसने इस वक्त एक रेड और ब्लैक कलर के चेक वाली स्कर्ट पहनी हुई थी और ऊपर उसने व्हाइट कलर का टॉप पहना हुआ था रिया ने इस वक्त अपने बाल खोले हुए रखे थे उसके बाल इतने लंबे थे कि उसकी कमर तक आ रहे थे एक पल के लिए विक्रांत रिया को देखकर मंत्र हो गया विक्रांत के सीढ़ियों के चटने की आवाज सुनकर रिया पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगी अरे सर आप आज ऑफिस नहीं गए विक्रांत रिया को बताना चाहता था कि उसे अभी सस्पेंड कर दिया है लेकिन इससे पहले रिया बोल पड़ी ये क्या हुआ आपको रिया ने विक्रांत के माथे पर लगी चोट की तरफ इशारा करते हुए कहा गीता ने विक्रांत के सिर पर बैंडेज लगाते वक्त उसके सिर के बाल को भी थोड़ी जगह पर हटा दिया था क्योंकि बैंडेज बालों से चिपक रहा था उस वजह से अब ये देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है विक्रांत ने अपने माथे पर लगे बैंडेज को हाथों से सहलाते हुए कहा अरे ये ये वो कल तीस चालीस गुंडों से भिड़ना पड़ गया था ना वो तो वहीं थोड़ी चोट लग गई विक्रांत ने लापरवाही से जवाब दिया और फिर वो आगे बढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा रिया के बगल से गुजरते हुए उसकी नाक में रिया के द्वारा लगाए गए परफ्यूम का झोंका चला गया विक्रांत एक पल के लिए सीढ़ियों पर ही ठहर गया उसके लिए खुद पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था तभी रिया ने चौंकते हुए कहा तीस चालीस लोग से अकेले फिर गए और आपको तो टाके भी लगे है हाँ आठ दस टाके है बस कोई दिक्कत नहीं है सब ठीक हो जाएगा अब तक विक्रांत थर्ड फ्लोर पर अपने कमरे के सामने पहुंच चुका था तभी अचानक से उसे अच्छा, यहाँ कोई बार्बर शॉप है मुझे बाल कटवाने थे अपने बार्बर शॉप अच्छा वैसे आप चाहो तो मुझसे भी बाल कटवा सकते हो मैंने हेयर ड्रेसिंग का कोर्स भी किया हुआ है रिया ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा तुम्हारे पास बाल काटने का सब सामान है विक्रांत ने पूछा हाँ सब है आप आओ तो सही रिया ने मुस्कुराते हुए कहा विक्रांत भी उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगा तब तक रिया अपने कमरे का दरवाजा खोल चुकी थी विक्रांत सीढ़ियों से नीचे उतरकर रिया के पीछे चल पड़ा रिया ने उसे पूछा कौन सी हेयर स्टाइल चाहिए आपको अरे कुछ भी कर दो बस मुझे चोट की वजह से कोई दिक्कत ना हो उसका ध्यान रखना न, मेरे ख्याल से आप ना गंजे हो जाओ क्या गंजे क्यों विक्रांत ने चौंकते हुए पूछा अरे फिर आपके सिर में जो चोट लगी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी और फिर बाल धुलने का और उसका ध्यान रखने का भी टेंशन खत्म विक्रांत मन ही मन गंजे होने के फायदों के बारे में सोचने लग गया उसे कहीं ना कहीं रिया की बात सही भी लगी कुछ पल सोचते रहने के बाद उसने कहा अच्छा फिर ठीक है कर दो गंजा रिया के हाथों गंजा होने के बाद विक्रांत सीधे अपने रूम में चला आया वो काफी थका हुआ था सो रूम में आते ही वो बेड पर पड़ गया लगभग चार घंटे की नींद के बाद जब विक्रांत की आंख खुली तब तक शाम हो चुकी थी अब विक्रांत काफी बालों के वो देखने में काफी भयानक लग रहा था विक्रांत मनी मन ये सोच रहा था की बस अब बस हाथों में ब्रेसलेट पहन लिया जाए और गले में सोने की चैन पहन ले तो फिर बिल्कुल संजू बाबा जैसा दिखने लगूंगा विक्रांत को अपने पिछले जन्म की बातें भी याद आने लगी जब वो शहर में गैंगस्टर विक्की के नाम से मशहूर था तब भी उसकी सूरत कुछ ऐसी ही थी। विक्रांत आईने के सामने खड़े होकर खुद को बड़े ध्यान से देख रहा था विक्रांत के शरीर में भी बिल्कुल बाल नहीं थे वो बिल्कुल क्लीन स्किन था उसने बाथरूम का शॉवर ऑन कर दिया और फिर तुरंत ही पानी उसके सिर से लेकर पैर तक गिरने लग गया पानी में भीगते हुए ही उसके दिमाग में अपने सस्पेंशन की बात घूमने लगी उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। मैंने खालिद को बहुत ज़्यादा पीट और वहां चौल वाले गुंडो ने कोई कम्प्लेन किया हुआ वैसे अगर ये सब अपनी कम्प्लेन वापस ले लें तो फिर मेरी सस्पेंशन रुक सकती है विक्रांत मनी मन कोई ऐसी तरकीब सोचने लगा जिससे वो इन लोगों को कम्प्लेन वापस लेने के लिए मजबूर कर सके विक्रांत के दिमाग में कई सारे प्लान चल रहे थे लेकिन फिर उसे लगा कि ऐसा कुछ करने से फिर से उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी और हो सकता है दो चार को और घायल होना पड़ जाए फिर विक्रांत के दिमाग में आया कि अगर आज उसने ब्यूरो चीफ अमृत की बात का कोई जवाब न दिया होता तो शायद इतनी दिक्कत ना होती क्या पता वो उस वक्त मुझे सस्पेंशन के नाम पर डरा ही रहे थे लेकिन मैंने जब उनके साथ बदतमीजी कर दी तो फिर उन्होंने मेरे सस्पेंशन लेटर पर मोहर लगा दी हो अगर मैंने उनसे अच्छे से बात की होती और उनके आगे विक्रांत खड़े खड़े यही सोच रहा था मैं जल्दी से जीनत और मोनिका की मदद लेकर ब्यूरो चीफ अमृत को मजा चखा दू क्या अब उसकी बीवी उसे पीटेगीना फिर मजा आएगा लेकिन इससे मेरा क्या फायदा और ऊपर से वो ब्यूरो चीफ है कहीं उसे पता चल गया कि ये सब मैं कर रहा हूं फिर तो और एक और आईडिया आया मैं डीएन नगर ब्रांच का मेन डिटेक्टिव भी हूँ अगर ये लोग मुझे ज्यादा दिन तक सस्पेंड रखेंगे तो उन्हीं को दिक्कत होगी और मेरा क्या है अगर ज्यादा कुछ हुआ तो मैं दे दूंगा और फिर मेरे पास तो अदृश्य शक्ति भी है मैं आराम से प्राइवेट डिटेक्टिव बनकर अच्छी खासी कमाई कर सकता हूँ विक्रांत शावर के नीचे खड़े होकर भीगते हुए ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे अदृश्य शक्ति का एक मैसेज मिला